श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इंक्यानवे अभ्यास योग दक्षिणेश्वर में महेंद्र राखाल आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं शरद काल है शुक्रवार 19 सितंबर अठारह दिन के दो बजे होंगे आज भादों की अमावस्या है महालिया श्रीयुक्त महेंद्र मुखोपाध्याय और उनके भाई श्रीयुक्त प्रिय मुखोपाध्याय मास्टर बाबूराम, राम हरीश किशोर और लाटू जमीन पर बैठे हैं कुछ लोग खड़े भी हैं कोई कमरे में आ जा रहे हैं श्रीयुक्त हाजरा बरामदे में बैठे हैं राखाल बलराम के साथ वृंदावन में हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से कलकत्ते में मैं कप्तान के घर गया था लौटते हुए बड़ी रात हो गई थी कप्तान का कैसा स्वभाव है कैसी भक्ति है छोटी धोती पहनकर आरती करता है पहले तीन बत्ती वाले प्रदीप से आरती करता है इसके बाद एक बत्ती वाले प्रदीप से और फिर कपूर से उस समय बोलता नहीं मुझे इशारे से आसन पर बैठने के लिए कहा पूजा करते समय आंखें लाल हो जाती है मानो बर्र ने काट लिया हो गाना तो नहीं गा सकता परंतु स्तवपाठ तो बहुत ही सुंदर करता है वह अपनी माँ के पास नीचे बैठता है माँ ऊँचे आसन पर बैठती है बाप अंग्रेज का हवलदार है लड़ाई के मैदान में एक हाथ में बंदूक रखता है और दूसरे हाथ से शिव जी की पूजा करता है नौकरी शिव मूर्ति बना दिया करता है नौकर शिव मूर्ति बना दिया करता है बिना पूजा किए जल ग्रहण भी नहीं करता सालाना छः हजार पाता है कभी कभी अपनी माँ को काशी भेजता है वह उसकी माँ की सेवा पर 12-13 आदमी रहते हैं बड़ा खर्च होता है वेदांत गीता भागवत कप्तान को कंठाग्र है वह कहता है कलकत्ते के बाबुओं का आचार बहुत ही भ्रष्ट है पहले उसने हठ की किया था इसलिए जब मुझे समाधि या भावावस्था होती है तब सिर पर हाथ फेरने लगता है कप्तान की स्त्री के दूसरे इष्ट देवता है गोपाल अब की बार उसे उतनी कंजूसी करते नहीं देखा वह भी गीता जानती है कैसी भक्ति है उनकी मुझे जहाँ भोजन कराया वहीं हाथ मुँह भी धुलाया दांत खोदने की सीख भी वहीं थी मेरे खा चुकने पर कप्तान या उसकी पत्नी पंखा झलती है उनमें बड़ी भक्ति है साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं पश्चिम के आदमियों में साधुओं के प्रति भक्ति ज़्यादा है जंग बहादुर के लड़के और उसके भतीजे कर्नल यहाँ आए थे जब आए तब पतलून उतार कर मानो बहुत डरते हुए आए कप्तान के साथ उसके देश की एक स्त्री भी आई थी बड़ी भक्त थी विवाह अभी नहीं हुआ था गीता गो, गीत गोविंद के गाने के कंठाग्र थे द्वारिका बाबू आदि उसका गाना सुनने के लिए बैठे थे जब उसने गीत गोविंद का गाना गाया तब द्वारका बाबू रुमाल से आंसू पूछने लगे विवाह क्यों नहीं किया इस प्रश्न के पूछने पर उसने कहा ईश्वर के दास हूं और किसकी दासी होंगी और सब लोग उसे देवी समझकर बहुत मानते हैं जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है महेंद्रादि से आप लोग आते हैं जब सुनता हूं कि इससे कुछ उपकार होता है तब मन बहुत अच्छा रहता है मास्टर से जहाँ आदमी क्यों आते हैं वैसा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ मास्टर जी कृष्ण जब स्वयं सब चरवाहे और गौवे बन गए ब्रह्मा के हर लेने पर तब चरवाहों की माताएं नए बच्चों को पाकर फिर यशोदा के पास नहीं गई श्री राम कृष्ण इससे क्या हुआ मास्टर ईश्वर स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं इसलिए उनमें इतना आकर्षण था ईश्वर की सत्ता रहने से ही मन खींच जाता है श्री राम कृष्ण यह योग माया का आकर्षण था वह जादू डाल देती है जटिला के दर से बछड़े को उठाए हुए सुबल का रूप धरकर राधिका जा रही थी जब उन्होंने योग माया की शरण ली तब जटिला ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया हरि की सब लीलाएं योग माया की सहायता से हुई थी गोपियों का प्यार क्या है परकिया रति है कृष्ण के लिए गोपियों को प्रेमोन्माद हुआ था अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता अगर कोई कहे अरे तेरा स्वामी आया है तो कहती है आया है तो आए खुद भोजन कर लेगा परंतु अगर दूसरे पुरुष की बात सुनती है कि बड़ा रसिक है बड़ा सुंदर है और रस पंडित है तो दौड़कर देखने के लिए जाती है और ओट में झाँक कर देखती है अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं फिर गोपियों की तरह उन पर चित्त कैसे लगा सकते हैं सकता है तो इसके लिए यह कहना है कि सुनने पर भी वह आकर्षण होता है एक गाने में कहा है बिना जाने ही उनका नाम मात्र सुनकर मन उनमें आकर लिप्त हो गया एक भक्त अच्छा जी वस्त्रहरण का क्या अर्थ है श्री राम कृष्ण आठ पास है गोपियों के सब पास छिन्न हो गए थे केवल लज्जा बाकी थी इसलिए उन्होंने उस पास का भी मोचन कर दिया ईश्वर प्राप्ति होने पर सब पास चले जाते हैं महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों से ईश्वर पर सबका मन नहीं लगता आधारों की विशेषता होती है संस्कार के रहने से होता है नहीं तो बाग बाजार में इतने आदमी थे उनमें केवल तुम ही यहाँ कैसे आए मलय पर्वत की हवा के लगने पर सब पेड़ चंदन के हो जाते हैं सिर्फ पीपल बट सेमर ऐसे ही कुछ पेड़ चंदन नहीं बनते तुम लोगों को रुपये पैसे का कुछ अभाव थोड़े ही है योग भ्रष्ट होने पर भाग्यवानों के यहाँ जन्म होता है इसके पश्चात फिर वह ईश्वर के लिए तपस्या करता है महेंद्र मुखर्जी मनुष्य क्यों योग भ्रष्ट होता है श्री रामकृष्ण पूर्व जन्म में ईश्वर की चिंता करते हुए एका योग भोग करने की लालसा हुई होगी इस तरह होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है और दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है महेंद्र इसके बाद उपाय श्री राम कृष्ण कामना के रहते भोग की लालसा के रहते मुक्ति नहीं होती इसलिए खाना पहनना रमण करना यह सब कर लेना साहस्य तुम क्या कहते हो स्वकिया के साथ या परकिया के साथ मास्टर मुखर्जी ये लोग हंस रहे हैं